चांग का कागजी टट्टू लेखक एलेनोर चांग अपने दादाजी लाई के साथ गोल्ड डिच होटल के किचन में आलू छील रहा था अचानक चांग रुका मुझे घोड़े की आवाज आ रही है वो चिल्लाया फिर वो दौड़ा हुआ दरवाजे तक गया काश मेरे पास एक टट्टू होता उसने दादा लाई से कहा फिर मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता अगले साल दादा लाई ने कहा अगले साल दादा लाई ने कहा खदान मजदूर अपने परिवारों को यहां लेकर आएंगे फिर तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा पर चांग अपने जवाब से उनके जवाब से आश्वस्त नहीं हुआ उसे वो दिन साफ याद था जब दादा लाई और वो सैन फ्रांसिस्को आए थे उसे याद था कि उस दिन कुछ लड़कों ने उन पर पत्थर फेंके थे अमेरिकी बच्चे हमसे घृणा करते हैं चांग ने कहा दादा लाई ने अपना सर हिलाया और कहा वे हमसे नफरत नहीं करते उन्होंने कहा वे लोग हमें समझते नहीं अगर मेरे पास एक टू होता तो मेरे पास एक वाकई दोस्त होता चांग ने कहा दादा लाई मुस्कुराए देखो अभी तुम्हारे कुछ दोस्त तो हैं ही उन्होंने कहा तुम्हारा टीचर है फिर नाई फिर और लोहार है हाँ बिग पीट को मत भूलना पर वे सभी मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं चांद ने कहा अगर छोटा टट्टू होता तो उसके साथ खेलने में मुझे मजा आता दादा लाई ने चूल्हे के ऊपर लगी पेंटिंग की ओर इशारा किया देखो उस टट्टू की पेंटिंग को अभी उसे निहारने की ही हमारी औकात है उन्होंने कहा अब फटाफट आलू छीलो जल्द भूखे खदान मजदूर मेरा स्वादिष्ट खाना खाने यहां आएंगे चांग ने दादाजी के कहे अनुसार किया उसने खाने की मेज भी सजाई वो कुएं से पानी निकाल कर लाया वो चूल्हे के लिए लकड़ियां भी लाया और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रही उसके पास एक छोटा टट्टू होता मुश्किल कुछ मजदूर असभ्य थे वे चांग की चोटी खींचते थे चांग अपनी चोटी को उनसे दूर रखने की कोशिश करता था वो लोगों से हमेशा आदर के साथ पेश आता था जब कोई खदान मजदूर उसका नाम पूछ उससे नाम पूछता तो चांग बहुत अदब से झुकता और कहता जनाब मेरा नाम चांग है एक खदान मजदूर ने अपने घुटने पर जोर से हाथ मारा क्या इससे तुम्हारी आंख की पुतली फूली वो चिल्ला है वहां मौजूद सभी लोग हम चांग दौड़कर किचन में गया मैं चीन वापस जाना चाहता हूँ उसने कहा दादा लाई ने चांग को अपने कलेजे से लगा लिया चांग तुम्हें पता है कि हम वापिस नहीं जा सकते दादा लाई ने कहा चीन में इस समय युद्ध चल रहा है पर वो खदान मजदूर इतने असभ्य क्यों है चांग ने पूछा दादा लाई ने एक लंबी सांस भरी वे अपने हृदयों को अपने घरों पर ही छोड़ हैं उन्होंने कहा अब वो सिर्फ चमकते सोने के बारे में ही सोचते हैं यहाँ सबको सोने का बुखार चढ़ा है उससे कुछ लोग पगला गए हैं खाना खत्म होने के बाद चांग एक बड़े टब में नहाया फिर उसने अपनी चोटी बनाई और धुले साफ कपड़े पहने उसके बाद वो मुख्य सड़क पर पड़ने के लिए गया रास्ते में चांग कुछ देर शहर के अस्तबल के घोड़ों को निहारने के लिए रुका जब मेरे पास अपना एक टट्टू होगा तो मैं भी उसे यहीं रखूंगा टीचर को अंग्रेजी लिखना पढ़ना सिखाते थे को उसे सख्त नफरत थी उसे अंग्रेजी के अक्षर कीड़े जैसे दिखते थे। कागज पर रंगते हुए दिखते थे। चांग को चीनी शब्दों को नुकीले ब्रश और काली श्या से पेंट करने में आनंद आता था चीनी भाषा में हर एक शब्द देखने में एक चित्र जैसा लगता था सु यानी यानी बच्चा, आदमी, शान रहोगे तुम किसी लायक नहीं बनोगे यह सुनकर चांग ने अपना थूक निकला उसे खाली डिब्बा बने रहने का कोई गम नहीं था उसे सिर्फ एक छोटा टट्टू चाहिए था उस रात को चांग ने अपने को ऐसे गले लगाया लगा ऊंचा अच्छा लगा। और ताकतवर आदमी पहले कभी नहीं देखा था बिग पीट ने छोटे चांग की कभी चोटी न कभी चोटी खींची और न ही उसे कभी चिढ़ाया अब गोल्ड डिच होटल में बहुत भीड़ हो गई थी वहां पर रोज और खदान मजदूर आने लगे वो पहाड़ों से सोने का एस खोद कर लाते फिर नदियों में उसे साफ करते वो बिल पीट के तराजू पर अपने सोने को तोलते थे कई बार सोने की छोटी कनिया जमीन पर गिर जाती थी पर की सोने के बड़े टुकड़ों में ही होती थी एक दिन बिग पीट ने चांग को सोने के कुछ टुकड़े दिखाए फिर चांग के दिमाग में एक आइडिया आया बिग पीट क्या तुम मुझे सोना खोजना सिखाओगे पूछा मुझे टू खरीदने के लिए सोना चाहिए बिग पीठ ने चांग की ओर देखा देखो टट्टू बहुत महंगा होता है उसने कहा तुम्हारा बहुत एहसान होगा चांग ने कहा मैं तुम्हारा केबिन साफ किया करूंगा तुम्हारे फर्ज पर पोछा लगाया करूंगा यह सुनकर बिग पीट हंसा देखो अगर तुम्हारे दादाजी इजाजत देंगे तो मैं कल तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा चांग दौड़ता हुआ गोल्ड डिच होटल गया कृपया कर दादाजी मुझे जाने दे चांग ने दादाजी से प्रार्थना की ठीक है दादाजी ने कहा सिर्फ एक बार उन्होंने कहा हो सकता है तुम्हारी तकदीर काम कर जाए सोने की तलाश अगले दिन सुबह सुबह दादा लाई ने चांग और बिग पीट का टिफिन पैक कर दिया चांग ने सोना रखने के लिए एक थैला लिया फिर बिग पीट ने चांग को अपने घोड़े पर बिठाया हा हा वो चिल्लाया और वो आगे बढ़े आगे जाकर वो एक गड्ढे के पास पहुंचे वहां बिग पीट ने चांग को एक बेलचा और बाल्टी दी वहां की जमीन पत्थर जैसी कठोर थी बिग पीठ ने कुदाल से ऊपर की सख्त चट्टान को तोड़ा फिर चांग ने नीचे की मिट्टी को अपने बेलचे से भरा उसके बाद बिग पीट ने चांग को मिट्टी में से सोना साफ करने की तकनीक सिखाई उसने कुछ मिट्टी एक परात में डाली फिर उसने पानी में परात को गोल गोल घुमाया जब मिट्टी धुलकर निकल गई तब कुछ रेत और कंकड़ ही बचे पर उसमें सोने की कोई कनी नहीं थी चांग ने बड़ी मेहनत से काम किया सूरज बहुत तेजी से चमकने लगा उसके चेहरे से पसीना बहने लगा और उसके हाथों में छाले पड़ गए थोड़ा धीरे काम करो दोस्त बिग पीट ने कहा पर चांग उसी रफ्तार से काम करता रहा उसे छोटा टट्टू जो खरीदना था अचानक चांग जोर से चिल्लाया मिल गया सोना सोनी की कुछ कनिया परात के कंकड़ों और रेत में चमक रही थी चांग ने सावधानी से उन्हें अपने थैले में रखा फिर चांग और बिग पीट घोड़े पर सवार होकर तेजी से गोल्ड होटल वापस आए अब मैं अपना टट्टू खरीद सकता हूँ चांग चिल्लाए चांग ने अपने खजाने को किचन किचन की मेज पर सजाया बिग पुट ने बिग ने फूक मारकर उसकी सारी रेत उड़ा दी जो बचा था उसे चांग ने घूरा इतने सोने से तो एक छोटी बकरी भी नहीं आएगी उसने निराश होते हुए कहा अब मैं टट्टू कभी नहीं खरीद पाऊंगा सचमुच का टट्टू सुबह को चांग ने अपना वादा पूरा किया उसने झाड़ू लेकर बिग पीट का केबिन अच्छी तरह साफ किया अचानक उसे फर्श के तख्तों की दरारों में कुछ चमकती चीजें दिखी चांग ने नीचे झुककर देखा सोना वो फुसफुसाया। सोने के वो टुकड़े पिन के मथे जितने बड़े थे पर वो बहुत सारे थे शायद वो उनसे अपना टट्टू खरीद पाए उसने सोने के उन टुकड़ों को अपनी बाल्टी में रखा फिर वो दौड़कर दादाजी के पास आए अब मैं जरूर टट्टू खरीद पाऊंगा चांग चिल्लाया दादा लाई ने चांग को कठोर नजर से देखा तुम्हें वो सोना बिग पीट को वापस करना पड़ेगा उन्होंने कहा क्योंकि वो सोना तुम्हें उसके केबिन में मिला था हाँ मुझे वैसे ही करना चाहिए चांग ने कहा टट्टू खरीदने का चांग का सपना अब धूमिल हो गया था मुझे तो इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मेरे फर्ज की दरारों में इतना सोना दबा होगा बिग उस सोने को लेकर सैक्रोमेंटो के बैंक में गया चांग ने टट्टू के चित्र को उतारा अब उसके सपने पर पानी फिर गया था एक दिन दोपहर के समय चांग को घोड़े के पैरों की टप टप सुनाई दी वो बिग पीठ का घोड़ा होगा दादा लाईने का मुझे पता है चांग ने कहा फिर धीमे धीमे वो दरवाजे पर गया बिग पीठ अपने घोड़े पर आ रहा था उसके साथ एक सुंदर टट्टू भी था यह टट्टू बिल्कुल तुम्हारा है बिग पीठ ने कहा इसे मैंने तुम्हारे सोने के हिस्से से फैलाए चांग ने बड़े प्यार से टट्टू की गीली नाक को सहलाया टू ने भी चांग की उंगलियों को रगड़ा और एक धीमी आवाज की फिर चांग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैली लगता है वो मुझे चाहता है उसने कहा बिग पीट ने चांग को टट्टू की पीठ पर बिठाया चांग को लगा कि वो खुशी से मर जाएगा मेरा अपना टट्टू वो चिल्लाया। मैं उसको चिल्ला बुलाऊंगा। फिर चांग झुका और उसने टट्टू के कान में उसका नाम फुसफुसाया। मुझे तुमसे बहुत प्रेम है पेंग्यो पेंगो ने धीमी आवाज की धीमी आवाज की जैसे उसने चांग की बात को समझा हो लेखक का नोट चीन में युद्धों और क्रांति के कारण अठारह से अठारह के बीच हजारों चीनी लोग अमेरिका आए उनमें से बहुत से लोगों ने गोल्ड माउंटेन में कमाई की उन्होंने कैलिफोर्निया को यह नाम दिया था उनमें से बहुत से चीनी बढ़ई किसान इंजीनियर शिक्षक और डॉक्टर्स थे उनमें से कई ने प्रथम रेल की पटरी बिछाने का भी काम किया क्योंकि चीनियों को अमेरिका में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे इसलिए कभी कभी उनके साथ लोगों ने क्रूर व्यवहार भी किया बिग पीट जैसे अमेरिकी खदान मजदूर अक्सर फर्श पर सोने का बुरादा छोड़ जाते थे चीनी सफाई कर्मचारी अक्सर उस बुरादे को खुद के लिए इकट्ठा करते थे वैसे चीनियों ने अमेरिका और विशेषकर कैलिफोर्निया के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया पर शुरू के चीनी अपप्रवासियों में से बहुत कम लोग ही अधिक धन कमा पाए